स्नोफ्लेक एक वक्त का किस्सा है, एक छोटा सा शहर डेंकास्टर, जो बहुत ही खुशमिजाज जगह थी, जिसमें भरे थे एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे के साथ शरीक होने वाले लोग, जो कहलाते थे स्नाइडर। वो एक बहुत ही मोहब्बत रखने वाला और प्यारा तीन लोगों का खानदान था, कर्ट, ओलिवि� उन्हें सर्दियां बहुत पसंद थी। टेंकास्टर में सर्दियां बहुत प्यारी होती थीं। सड़कें ढक जातीं चमकती सफेद बर्फ से और वो घिरी रहती हंसते खेलते बच्चों से जो स्नोमैन और स्नोबॉल बनाते हुए खेलते। एक दिन जब बर्फ गिरने लगी, बच्चे खेलने के लिए बाहर भागे। कर्ट बाहर ड्राइववे पर वो एक बहुत खुशहाल खानदान था और वो अपने बेटे रॉब से बहुत प्यार करते थे फिर भी स्नाइडर्स हमेशा परियों से यही दुआ मांगते थे कि वो उन्हें एक छोटी बच्ची की मुराद दे दें उन छोटी-छोटी बच्चियों को देखो वो कितनी प्यारी होती हैं काश मेरी भी एक अच्छी प्यारी बच्ची हो ताकि मैं उसके ब मुझे एक आईडिया आया है यह कितना खوबसूरत दिन है हम क्यों नहीं बाहर निकलते और रोप के साथ एक स्नोमैन बनाते यह तो बहुत उमदा रहेगा मैं जाकर गरा से तुम्हारे औजार निकाल कर लाती हوँ हम एक बर्फ की बच्ची बना सकते हैं वह हमारी होगी जिससे हम मुहब्बत कर सकें और हम उससे बहुत मुहब्बत करेंगे यह तो बहुत क माल का होगा और इस तरह कर्ट ने अपने तराशने के औजार निकाले रॉब बर्फ की गेंद निकालता रहा जबकि ओलिविया अंदर गई उनके लिए गरम-गरम कोको तैयार करने के लिए जिसमें ढेर सारे मार्शमैलो हों उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को ढालना शुरू किया पहले उन्होंने जिस्म बनाया जिसमें छोटे-छोटे हाथ थे हम सब उसे इसी नाम से बुलाएंगे। फिर उन्होंने उसकी थोड़ी तराशी और छोटी सी प्यारी सी नाक और फिर दो खूबसूरत आंखें बनाई। उसने बहुत एहतियात से उसके होठ तराशे और वो देखिए वो पूरी तरह तैयार हो गई मुकामल शक्ल में। तभी बर्फ गिरनी बंद हो गई और बादलों में से झांकते हुए सूरज बा� راب جوش میں آکر کر چل لیا امی وہ زندہ ہے یا خدا وہ کیا تھا خوشی سے راب کا چہرہ چمک اٹھا جب اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی اور اس کے ہونٹ رس بھنیوں کی طرح لال ہو گئے جب وہ ان کی طرف مسکر اولیویا یہ دیکھنے باہر دوڑی آئی کہ کیا ہوا اور اسے حیرت ہوئی کہ سنو فلیک اس کی طرف مڑی خود پر سے سب ڈھیلی برف گراتے ہوئے یا خدا یہ تو موجزہ ہے परियों ने सचमुच हमें दुआ दी है और इस तरह उन्होंने खुशियां मनाई और अंदर गए। स्नोफ्लेक जल्दी से बड़ी हो गई। हर दिन वो बड़ी और होशियार होती जाती। शहर के सभी बच्चे आते और स्नोफ्लेक के साथ खेलते। एक दिन जब सर्दियां चली गई थीं, स्नोफ्लेक ने अपनी अम्मी को आसमान और ज़मीन की पर और जब सूरज ज़्यादा तेज चमकेगा, तो मैं उनमें शरीक हो जाऊंगी। प्लीज, फिक्र मत करना। तुम मेरे जाने से पहले मुझे फिर भी नदी पर देख पाओगी। ओह मेरी स्नोफ्लेक, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। अम्मी, मुझे जाना होगा। देखो, आपको पता है मैं जल की चक्र की परी ह मैं झरने के साथ नीचे बहूंगी और नदी को भर दूंगी शहर में सबको पानी देते हुए पर हनी जैसे मैंने कहा मी फिक्र मत करो मैं वापस जरूर आऊंगी फिर अगली सुबह स्नोफ्लेक और रॉब अपने दोस्तों के साथ दरिया के साहिल पर खेलने गए उन्होंने पूरी सुबह बिताई गेम्स खेलते हुए और घास पर गाना गाते हुए। जैसे ही सूरज और तेज चमकने लगा, स्नोफ्लेक पिघलने लगी और वो दरिया के साहिल पर बैठ गई। कुछ देर के बाद वो पूरी तरह पिघल गई और दरिया के पानी में तब्दील हो गई। एक स्नोफ्लेक कहाँ चले गए? वो अभी तो यहीं थी है ना स रॉब, रॉब। ये तो स्नोफ्लेक की आवाज लगती है। मैंने भी आवाज सुनी। लग रहा है जैसे वो दरिया से आ रही है। वो दरिया पर दौड़े गए जहां उन्होंने एक खूबसूरत छोटी बच्ची को पानी पर तैरते देखा। ये स्नोफ्लेक थी। माँ से कहना कि मैं जल्दी वापस आऊँगी। मैं जल के परियों के साथ जा रही हूं। उलझन में पड़े रॉब ने अपना सिर खुजलाया और सिर हिलाया और अपनी अम्मी को इसकी इत्तला देने के लिए वापस दौड़ा गया। इस बीच स्नोफ्लेक आपशार के साथ बहती गई और पानी की परियों के साथ चली गई। दिन में वो साहिल पर अपने दोस्तों से मिलने आती और लोगों के लिए पीने के लिए और घर ले जाने के लि� <laughs> پورا علاقہ اس زندگی سے بھر جاتا جو وہ پانی کے ساتھ لیکر آتی جب وہ ندی کے ساتھ بہنے لگی پھول کھیلنے لگے گھاس اور ہری ہونے لگی چڑیاں آس پاس اڑنے لگیں اپنے سریل نقمی گاتی ہوئیں مہینو گزر گئے اور گرمیاں آہی رہی تھیں جب پورا علاقہ گرمی سے بھر گیا تھا سورج کی کرنے کھیلنے کے لئے نیچے آئیں اور بچے بھی دریا کے کنارے کھیلنے لگے وہ کودتے تھے اور سنوفلیک کے ساتھ دیرتے تھے जब वो तैरती थी और उन्हें पानी के साथ ले जाती थी रब ऊपर नीचे बहता रहा गोल गोल तैरता रहा पानी में इसमें बहुत मजा आता है अब वक्त आ गया है कि मैं आसमान के परियक के साथ ऊपर जाऊं यहीं मैं भाप बन जाऊंगी और आप हवा में ऊपर चल जाऊंगी मैं हवा में उड़ूंगी और हवा के साथ बहूंगी और तुम्हारे लिए सांस लेने को ताजी हवा नहीं होगी फिक्र ना करना मैं वापस जल्दी आऊंगी और इस तरह स्नोफ्लेक भाप बन गई और ऊपर आसमान में चली गई दरख्तों से उड़ती हुई वो इधर-उधर उड़ती रही हवा चलाते हुए गर्ट बाहर लॉन में खड़ा था घास काटते हुए जब एक हल्का सा हवा का झोंका उसे देखो तो कौन आया है? ओ, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है माय डियो। ओह हवा के साथ उड़ने में कितना मजा आता है। मुझे आसमान में उड़ना नसीब होता है सूरज के परियों के साथ दिन में और रात में। मैं जंगल के दरकतों से होकर गुजरती हूँ जब परिंदे सो जाते हैं। मैं जल्दी ही घर वापस आऊँ आखिरकार सर्दी का मौसम आया और बर्फ गिरने लगी शहर को एक सफेद कंबल से ढाकते हुए। अम्मी अब्बू बर्फ गिर रही है बर्फ गिर रही है स्नोफ्लेक की घर आने का वक्त हो रहा है। आखिर हो ही गया मैंने उसके लिए बिस्किट बनाए थे। वो बाहर आंगन में दौड़ी गए अपनी छोटी बच्ची का खैर मखदम करन मैं घर वापस आकर बहुत खुश हूँ। ओ, मेरी नन्ही सी स्नोफ्लेक मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई। तुम हमें दोबारा छोड़कर नहीं चाहोगी ना? ओ, रॉबी मैं पानी की दायरे की परी हूँ और कुदरत ने मेरा इन्तेकाब किया है ज़मीन के फरिश्ते ताकि पूरे ज़मीन पर साल भर पानी भर सकूं। तो � बर्फ से पानी जो फिर भाप बनकर बादल बन जाता है और फिर वापस नीचे आता है बर्फ की शक्ल में पर मायूस मत होना पूरे साल भर मैं अपने बहुत सी शक्लों में तुम्हारे साथ रहूंगी ओ मेरी बच्ची अब अंदर आओ मैंने वो बिस्किट बनाए हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है और इस तरह वो अंदर गए और उन्हो इस दौरान स्नोफ्लेक डेंकास्टर के लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाती रही पानी के दायरे की परी की शक्ल में